श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग भावमुख अवस्था में भगवान श्री राम कृष्ण समय आने पर होगा श्री रामकृष्ण देव का कहना था अरे समय आने पर होगा समय आने पर समझ सकोगे बीज के लगाते ही क्या फल की प्राप्ति होती है पहले अंकुर होता है फिर पौधा पेड़ और फिर पेड़ के बड़े होने पर फूल लगते हैं तब कहीं फल होते हैं ठीक वैसा ही समझना चाहिए किंतु लगे रहना आवश्यक है छोड़ देने से काम न चलेगा इस गीत में क्या निर्देश है सुनो इतना कहकर श्री राम कृष्ण देव मधुर कंठ से गाने लगते हरी सो लाग रहो रे भाई तेरा बनत बनत बन जाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई अंका तारे बंका तारे तरे सुजन कसाई और सुग्गा पढ़ा के गड़ी का तर गई तर गई मीरा बाई दौलत दुनिया माल खजाना बनिया बैल चलाई एक बात का टंटा पड़े तो खोज खबर नहीं पाई ऐसी भक्ति कर घट भीतर छोड़ कपट चतुराई सेवा बंदी और अधीनता सहज मिले रघुराई इस गीत को गाकर पुनः वे कहते थे उनकी सेवा वंदना तथा अधीनता अधीनता यानी दीन भाव इनको लेकर विश्वास पूर्वक पड़े रहने से सब कुछ बन जाएगा अवश्य ही उनका दर्शन प्राप्त होगा किंतु ऐसा न कर छोड़ देने से आगे बढ़ना संभव नहीं कोई व्यक्ति नौकरी करता हुआ अत्यंत कष्ट से कुछ रुपया जमा करता था एक दिन उसने गिनकर देखा कि एक हज़ार रुपये इकट्ठे हुए हैं तत्काल ही वह आनंद विभोर होकर अपने मन में सोचने लगा कि अब नौकरी करने की क्या आवश्यकता है हजार रुपये तो जम ही चुके हैं और क्या चाहिए यह सोचकर उसने नौकरी छोड़ दी जैसा छोटा आधार वैसी ही छोटी आशा हजार रुपये पाकर ही वह फूल उठा और किसी बात का उसे ध्यान न रहा किंतु हजार रुपये खर्च होने में दिन ही कितने लगते हैं थोड़े ही दिनों में वह समाप्त हो गया तब दुखित तथा व्याकुल होकर पुनः नौकरी की खोज में वह इधर उधर भटकने लगा अतः इस प्रकार आचरण करने से काम न चलेगा उनके श्री भगवान के द्वार पर पड़े रहना पड़ेगा तब कहीं होगा पुनः कभी कभी उपरोक्त गीत के तेरा बनत बनत बन जाए अर्थात भक्त के अनुष्ठान करते रहने पर अवश्य फल की प्राप्ति होगी इस अंश को गाते हुए वे कह उठते थे यह क्या बनत बनत क्यों ऐसी ढीली ढीली भक्ति नहीं करनी चाहिए मन में यह दृढ़ता रखनी चाहिए कि अभी होगा अभी उनकी प्राप्ति होगी ढीली ढीली भक्ति से क्या कभी उनकी प्राप्ति हो सकती है श्री रामकृष्ण देव को देखते ही वास्तव में ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे एक उज्ज्वल भावघन विग्रह हैं पुंजीकृत धर्म भाव मानव एक साथ संबद्ध होकर घनीभूत बने रहने के कारण ही हमें उनके आकार व रूप का दर्शन हो रहा है मानसिक भावों के परिवर्तन के साथ ही साथ दैहिक परिवर्तन भी होते रहते हैं यह हम केवल कहाँ ही करते हैं तथा यदा कदा हमें उसका यथकिंचित प्रत्यक्ष अनुभव भी होता रहता है किंतु मानसिक भाव तरंग शरीर को इस प्रकार परिवर्तित कर सकती है यह हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था निर्विकल्प समाधि में अहम ज्ञान के विलोप के साथ ही साथ श्री रामकृष्ण देव की नाड़ी तथा उनके हृदय का स्पंदन पूर्णतया रुक गया यंत्र की सहायता से परीक्षा करने पर भी श्री महेंद्र लाल सरकार आदि डॉक्टरों को उनके उनके की की की कोई भी भी क्रिया प्रतीत नहीं हुई, उससे भी संतुष्ट न होकर एक मित्र ने कृष्ण देव की आँखों की पुतलियों को से स्पर्श किया, मृत व्यक्ति की तरह वे किंचन मात्र भी संकुचित न हुई सखी भाव के साधन के समय अपने को श्रीकृष्ण की सखी रूप से चिंतन करते हुए मन की तनमयता के साथ ही साथ उनके शरीर में भी परिवर्तन हो उनके हावभाव, भाव चाल ढाल बोलचाल आदि प्रत्येक कार्य में रमणियों के सदृश भाव इस प्रकार प्रकट होने लगे कि उनको देखकर कर श्री मथुर बाबू आदि जो लोग चौबीसों घंटे उनके समीप रहा करते थे उन्हें भी बहुधा उनके बारे में या कोई आगंतुक महिला होगी ऐसा भ्रम होने लगा ऐसी कितनी ही घटनाओं का हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया है तथा श्री कृष्ण देव के मुँह से भी हमने ऐसी अनेक घटनाएँ सुनी है जिनके आधार पर वर्तमान काल के मनोविज्ञान तथा शरीर विज्ञान द्वारा निर्धारित नियमों को बदलना आवश्यक प्रतीत होता है यदि हम उनका उल्लेख भी करें तो क्या लोग उन बातों पर विश्वास कर सकेंगे किंतु सबके अधिक आश्चर्य किंतु सबके अधिक आश्चर्य का विषय यह है कि श्री रामकृष्ण देव के अंदर भावराज्य में सर्वत्र विचरण करने तथा छोटे बड़े सभी प्रकार के भावों को समझने की अद्भुत क्षमता थी बालक युवक वृद्ध सभी के मनोगत भाव को वे जान जाते थे तथा विषयी साधु ज्ञानी भक्त स्त्री पुरुष आदि सभी के हृदगत भावों को समझ कौन कहाँ तक धर्मराज्य में अग्रसर हुआ है एवं पूर्व संस्कार के अनुसार उस मार्ग में अग्रसर होने के निमित्त उस समय उनके लिए किस प्रकार के साधन की आवश्यकता है यह अनुभव कर उनमें से प्रत्येक को वे तदनुसार यथोचित शिक्षा प्रदान किया करते थे इससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानव मन में जितने प्रकार के भावों का उदय हुआ है हो सकता है या भविष्य में होगा उन समस्त भावों को मानो श्री राम कृष्णदेव अपने जीवन में अनुभव किए बैठे हैं तथा उन समस्त भावों में से प्रत्येक के आविर्भाव काल से लगाकर तिरोभाव काल पर्यंत उनके मन में क्रमशः जिन जिन अवस्थाओं का उद्भव हुआ था वे सारी अवस्थाएं उन्हें पूर्णतः याद है इसलिए जब जो कोई व्यक्ति आकर जिस भाव की चर्चा किया करता था अपने पूर्वानुभूत भावों के साथ उसके सादृश्य को देखकर वे तत्काल ही उसे जान जाते थे समझ लेते थे तथा तदनुसार उसे उचित आदेश दिया करते थे सभी विषयों में उनका इस प्रकार का व्यवहार था माया मोह सांसारिक दुख त्याग वैराग्य आदि किसी भी विषय में किसी भी दशा में उससे उद्धार पाने के निमित्त कातर जिज्ञासु हो जब कोई श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित होता था तब वे न केवल उसके लिए मार्ग ही बतलाते थे अपितु तो बहुधा उसके साथ ही साथ उस स्थिति में उन्हें जैसा अनुभव हुआ था उसका भी उल्लेख किया करते थे वे कहते थे अरे भाई उस समय मुझे भी ऐसा हुआ था तथा मैंने इस प्रकार का आचरण किया था यह कहना ही पर्याप्त होगा कि उनके इस कथन के फलस्वरूप जिज्ञासु के हृदय में कितना साहस का संचार होता था एवं श्री राम कृष्णदेव से उसे जो मार्गदर्शन मिलता था उससे वह अगाध विश्वास तथा असीम उत्साह के साथ उस ओर अग्रसर होने लगता था केवल इतना ही नहीं इस प्रकार अपने जीवन की घटनाओं का उल्लेख करने से जिज्ञासु को यह अनुभव होता था कि उसके प्रति श्री रामकृष्ण देव का कितना अपार प्रेम है वे अपने हृदय की बातें तक कह दिया करते हैं दो चार दृष्टान्तों के द्वारा यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है